दोनों नेत्र कोमलता से पंग शरीर को नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः शिथिल करने आसन की स्थिति बनाए रखने के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक है उतना रखते हुए शेष अंसपेशियों को ढीला छोड़ते दें जिन साधक साधिकाओं को बार बार खांसी उठती है तेजी से उठती है वे कृपया यज्ञशाला में अथवा अपने प्रकोष्ठ में व्यक्तिगत रूप से ध्यान कर ले बीच में यदि किन्हीं को अधिक खांसी उठे तो वे स्वयं उठ के बाहर चले जाएं अथवा स्वयं सेवक आपको संकेत करेंगे जिन्हें संकेत करें वे कृपया उठ के बाहर चले जाएं आसन की स्थिति बनाने के बाद आज के ध्यान के लिए संकल्प करें मैं अपने जीवन में शांति संतोष सहजता लाने के लिए अपने को निर्मल बनाने के लिए अंतकरण पवित्र करने के लिए पुनः ध्यान उपासना में बैठा हूं इस काल में मैं पूरी जागरूकता से पूरी श्रद्धा से तत्परता से इस कार्य को करूंगा अपमन को दोनों नथनों पर केंद्रित करें श्वास को अनुभव करें श्वास को धीरे धीरे लंबा बना दें, श्वास प्रश्वास धीमा धीमा रखते हुए लंबा बना लें, लय समान गति से श्वास और प्रश्वास नियंत्रण के साथ सजगता से आते जाते श्वास को देखें के साथ लंबा गहरा लय श्वसन अब आगे तीन बाह्य प्राणायाम करेंगे श्वास को गहरा पूरा भर लें तेजी से श्वास को बाहर निकाल लें पूरा श्वास बाहर निकाल कर मूलेन्द्रिय को मल द्वार को संकुचित करें ऊपर की ओर खींच लें श्वास को बाहर ही रोके रखें पेट को थोड़ा पीछे की ओर खींच लें यथाशक्ति श्वास को बाहर ही रोके रखें घबराहट होने पर श्वास को अंदर भर लें और एक तो सामान्य श्वास ले लें मूलबंध को छोड़ दें इसी प्रकार दो बाह्य प्राणायाम और कर लें श्वास को बाहर निकालने के बाद मूलबंध लगा लें और खपराहट होने पर जब श्वास लें तब मूलबंध को छोड़ दें यदि कोई मूल बंधक नहीं लगा पा रहा हो तो जितना कर सकते हैं उतना करें सामान्य श्वास प्रश्वास रखते हुए मन की स्थिति का निरीक्षण करें प्राणायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ा संपादन मन को अंतर्मुखी बनाया है अब इंद्रियों को विषयों की ओर से पृथक रखते हुए अंदर ही मन से आगे की प्रक्रिया करनी है इंद्रिया विषयों की ओर ना होकर मन के अनुरूप अंतर्मुखी शांत बनी रहे पूरे ध्यान काल में नेत्रों को बंद ही रखना है ना लगाए अपने चुने हुए स्थान पर अंदर ही अंदर मन को पहुंचा दें मन से उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ें केवल उसी स्थान पर होने वाली संवेदनाओं पर मन को केंद्रित करें शीतलता कोई दबाव हल्कापन कोई स्फुर कोई स्पंदन कोई धड़कन कोई सरसराहट धारणा स्थल की संवेदनाओं पर केंद्रित होते हुए हम सहज ही मन को धारणा स्थल पर टिका देते हैं संवेदनाओं को पकड़ते हुए मन को एक स्थान पर टिका देभूति करते रहें। अधिक अधिक स्पष्ट होती जाएंगी उनकी अनुभूति अधिक स्पष्ट होती जाएगी मन को धारणा स्थल पर बनाए रखते हुए ध्यान करेंगे धारणा स्थल की संवेदनाएं आप पीछे हट जाएंगी मन केवल धारणा स्थल पर टिका रहेगा और ध्यान ओम के माध्यम से अर्थ की भावना के साथ चलता रहेगा सर्वव्यापक निराकार परमात्मा सब और विद्यमान उसकी सन्निधि निकटता मन में रखते हुए जब करेंगे अभी आप सभी मौन रहते हुए मेरे उच्चारण को केवल सुनेंगे o परमात्मा मेरे अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान परमात्मा परमात्मा के अत्यंत निकट परमात्मा में डूबा हुआ मैं निराकार अणुस्वरूप चेतनात्मा जो धुन को पकड़ चुके हैं वो मेरे स्वर के साथ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं अर्थ की भावना बनाए रखें समस्त लोक लोकांतरों में पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्यापक अति महान परमात्मा उसके एक छोटे से देश में छोटे से भाग में विद्यमान में अणुस्वरूप छोटा सा निराकार आत्मा ईश्वर की तुलना में अपनी अल्पज्ञता, अल्प सामर्थ्य को देखिए सर्वशक्तिमान परमात्मा है अति अल्प सामर्थ्य वाला जीवात्मा इतने महान ईश्वर की सनिधि इतने महान ईश्वर को पाने के लिए मैं योग मार्ग पर चल रहा हूं ध्यान में बैठा हूं निराकार सर्वव्यापक परमात्मा मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान स्वयं को परमात्मा में डूबा हुआ निमग्न स्वीकारते हुए ओम का जप करेंगे <coughs> सन्निधि मानसिक रूप से ओम का जप करेंगे धारणा स्थल छूट गया हो तो पुनः लगा ले मन को धारणा स्थल पर रखते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता मन में रखते हुए जप करते रहेंगे केवल ओम का जप और अर्थ की भावना ईश्वर की निकटता को अधिकाधिक बनाते जाएं, बढ़ाते जाएं। केवल मैं आप मेरे परम पिता परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करेंगे अपने श्रेष्ठ बुद्धि के उपयोग को स्मरण रखते हुए हे प्रभु मैंने अब आपके ज्ञान का उपयोग करना प्रारंभ किया है मैं चाहता हूं कि मेरे संपूर्ण कर्म संपूर्ण व्यवहार आपके शुद्ध ज्ञान के अनुरूप आपकी प्रेरणाओं के अनुरूप चलें, ईश्वर से सत्बुद्धि सत्प्रेरणा की प्रार्थना याचना करते हुए अपने को ईश्वर की प्रेरणाएं स्वीकार करने वाला बना के रखें ईश्वर की प्रेरणाओं के प्रति अपने को उद्घाटित कर दें प्रेरणाओं के लिए स्वागत का भाव रखें आप सभी मौन रहते हुए इन भावों को मन में रखें मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करूँगा जिन्हें अर्थ आता है वे अर्थ की भावना साथ में करेंगे जिन्हें अर्थ नहीं आता है वे उन भावनाओं को मन में रखेंगे जो पूर्व में आपके सामने रखी हैं। हूँ mm -hmm. प्रेरणाएं सदैव मेरे लिए विद्यमान है मैंने ही अब तक अपने को बंद कर रखा था आपकी प्रेरणाओं को मैं सुन ही नहीं रहा था आपकी प्रेरणाओं से मैंने मुख पेर रखा था हे प्रभु अब मैं आपकी प्रेरणाओं को स्वीकार करने के लिए उद्यत हूँ। मैं चाहता हूं आपकी प्रेरणाओं को यथावत ग्रहण कर सकू अधिकाधिक ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन का कल्याण कर सकूं आपकी प्रेरणाओं के अनुसार चलने में ही मेरा कल्याण है गायत्री मंत्र का जप करेंगे जिन्हें धुन पकड़ में आ गई है वे साथ में धीरे धीरे बोल सकते हैं o फिर से मन को धारणा स्थल पर लाकर जप का प्रारंभ करेंगे मानसिक जप ईश्वर की सब प्रेरणाओं को स्वीकारने में अपने जीवन का कल्याण जीवन की सार्थकता को स्वीकारते हुए ईश्वर से प्रार्थना याचना करेंगे के माध्यम से गायत्री मंत्र के अर्थ की भावना को और अनुभव करेंगे भावना को और स्पष्टता से लेंगे जो धुन को पकड़ के ठीक बोल सकते हैं और जो बोलना चाहते हैं वे ही स्वर में स्वर मिलाते हुए बोलेंगे नहीं तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अर्थ के साथ में गहराई से जुड़े रहते हुए अपने अंतर्मन को संस्कारित करते चलेंगे प्राण प्र ita है गीतिका के शब्द और उसका उच्चारण धन इसमें सहायता मात्र करते हैं एक बार फिर से करेंगे प्राण प्रदा स्थिति को देखी सर्वव्यापक निराकार परमात्मा की सन्निधि जीवन के लक्ष्य को समझने वाला में निराकार अनुस्वरूप आत्मा अपने जीवन की सफलता के लिए परमात्मा से सदबुद्धि की कामना करता हुआ शुद्ध ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को बनाने की भावना से युक्त ध्यान में बैठा हुआ मैं निराकार चेतनात्मा अपने जीवन को पवित्र बनाना है मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे तक अंत तक जाना है संसार के मार्ग पर चलते हुए मैंने अनुभव किया है अब मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है संसार में रहते हुए लौकिक जीवन जीते हुए सुख और शांति की कामना में सांसारिक पदार्थों के सुख पाने के लिए बहुत प्रयत्न करके देखे बहुत सा सुख भोग किंतु जो शांति जो निर्मलता जो संतोष जो सुख में चाहता हूं वह वहां नहीं मिलता है आप में हे प्रभु आपके द्वारा निर्देशित प्रत्येक आत्मा के लिए कल्याणकारी मार्ग पर चलने को उद्यत हूं मैंने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं प्रभु अपनी सत्प्रेरणाओं को इसी प्रकार बनाए रखें अब धीरे से रुकेंगे अपनी अपनी आज की उपासना का निरीक्षण करें पुनरावलोकन करें मेरी आज की उपासना कैसी रही आसन की स्थिति मन की स्थिरता एकाग्रता ईश्वर के प्रति समर्पण जागरूकता आलस्य कितना आया सांसारिक चिंतन कितना किया मन को धारणा स्थल पर कितना टिकाए रखा अच्छे ध्यान के लिए उपासना के अच्छे अंशों के लिए परमात्मा को धन्यवाद करते हुए स्वयं को भी प्रोत्साहित करें आत्मविश्वास पैदा करें मैं भी ध्यान में अच्छी और ऊंची स्थितियों को बना सकता हूं पा सकता हूं आगे और प्रयास करूंगा अगली उपासना और अच्छी करूंगा उपासना के शिथिल अंशों को टित अंशों को स्मरण करते हुए ईश्वर से क्षमा करें क्षमा याचना करें अपने प्रति खेत का भाव बनाए मैंने आज भी ये समय पूरा उपयोग में नहीं लिया लेकिन आगे के लिए संकल्प करेंगे अगली उपासना में और सजगता से ध्यान करते हुए इन शिथिलताओं को हटा सकूंगा अब आज की उपासना के ध्यान के अपने सर्वश्रेष्ठ क्षणों को सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को स्मरण करें सबसे अच्छी अनुभूतियों को स्मरण करें उसकी पहचान रखें उसे मन में फिर से बना लें अंदर इसे बनाए रखते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है जो अभी और कुछ देर ध्यान करना चाहते हैं वो शांत अपने स्थान पर बैठे रहे और जो अगले कार्यक्रम के लिए उठना चाहते हैं वे अंदर की स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथ की उंगलियों में गति दें दे अभ्यास यहां करना है कि अंदर की स्थिति बनाए रखते हुए कैसे हम गति करते हैं अब हाथ को भिन्न स्थान पर ले लें सरका लें धीरे धीरे दोनों हाथों को एक एक करके पीछे ले जाए टिकालें पैर की अंगुलियों को पंजों को थोड़ी गति दे दें टखनों से नीचे का भाग गतिशील करें धीरे धीरे घुटनों को खोलें चाखों में पैरों में गति ले लें इन क्रियाओं को करते हुए भी मानसिक स्थिति बनाए रखने का सतत प्रयास रहे आंखों को थोड़ा सा खोलें दृष्टि नीचे रखें संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं, नेत्रों को पुनः बंद कर लें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में हृदय के पास मेरे बाद में प्रार्थना के शब्दों को बोलेंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा नीचे रखते हुए आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे अगले कार्यक्रम के लिए चलेंगे